संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व घटोत्कच का युद्ध धृष्टार्थ ने धृतराष्ट्र ने कहा संजय ईरावान को मरा हुआ देखकर महारथी पांडवों ने उस युद्ध में क्या किया संजय ने कहा राजन ईराम मारा गया यह देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने बड़ी विकट गर्जना की उसकी आवाज से समुद्र पर्वत और वनों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी आकाश और दिशाएं गूंज उठी उस भयंकर नाद को सुनकर आपके सैनिकों के पैरों में काठ मार गया वे थर थर काँपने लगे और उनके अंगों से पसीना छूटने लगा सभी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी खटोतकर क्रोध के मारे प्रलयकालीन यमराज के समान हो उठा उसकी आकुति बड़ी भयंकर हो गई उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था तथा तो साथ में तरह तरह के हथियारों से लैस राक्षसों की सेना चल रही थी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 दुर्योधन की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा राक्षस बाण शक्ति और रिष्टि आदि से योद्धाओं का संहार करने लगे तब दुर्योधन भी अपने प्राणों का भय छोड़कर राक्षसों पर टूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्षण बाणों की वर्षा करने लगा उसके हाथ से प्रधान प्रधान राक्षस मारे जाने लगे उसने चार बाणों से महावेग महारौद्र विद्युद्वी और प्रमाथी इन चार राक्षसों को मार डाला तत्पश्चात वह पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा आपके पुत्र का यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोध से से जल उठा और बड़े वेग दुर्योधन के पास पहुंचकर क्रोध से लाल लाल आंखें कहने लगा अरे निशंत जिन्हें तुमने दीर्घ तक वनों में भटकाया है उन माता पिता के ऋण से आज तुझे मारकर उऋण होगा ऐसा कहकर घटोत्क ने दाँतों से ओठ दबाकर अपने विशाल धनुष के धनुष से बाणों की वर्षा करके दुर्योधन को ढक दिया तब दुर्योधन ने भी पच्चीस बाढ़ मारकर उस राक्षस को घायल किया राक्षस ने पर्वतों को भी विदर्ण करने वाली एक महाशक्ति हाथ में लेकर आपके पुत्र को मार डालने का विचार किया यद एक बंगाल के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया दुर्योधन का हाथी के ओट में हो गया और प्रहार का मार्ग रुक गया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 कालाग्नि के समान बाण का प्रहार किया किंतु वह उसे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके संपूर्ण सेना को डराने लगा उसका भैरव नाद सुनकर भिष्म ने अन्य महारथियों को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा द्रोण सोमदत्त बाल्धिक जयद्रथ, कृपाचार हुरिश्रवा शल्य उज्जैन के राजकुमार बृहद बल विकर्ण चित्रसेन विविंसती और इनके पीछे चलने वाले कई हजार रथी ये सब दुर्योधन की रक्षा के लिए आ पहुंचे घटोत्कच भी मैनाक पर्वत की भांति निर्भिक खड़ा रहा उसके भाई बंधु इसकी रक्षा कर रहे थे फिर दोनों दलों में रोमांचकारी संग्राम हुआ घटोत्कच ने अर्थ चंद्राकार बाढ़ छोड़कर द्रोणाचार्य का, का धनुष काट दिया एक बाढ़ से सोमदत्त की ध्वजा खंडित कर दी और तीन बाणों से बाल्हिक की छाती छेद डाली फिर कृपाचार्य को एक और चित्र से इनको तीन बाणों से घायल किया एक बाढ़ से विकर्ण के कंधों की हसली पर मारा विकर्ण खून से लतपथ होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा फिर भुरे को पंद्रह बाण मारे वे बाण उनका कवच भेदन कर जमीन में घुस गए इसके बाद उसने अस्वस्थामा और विवंशति के सारथियों पर प्रहार किया वे दोनों अपने अपने घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में जा गिरे फिर जयदरत की ध्वजा और धनुष काट डाले अवंतिराज के चारों घोड़े मार दिए एक तीखे बाण से राजकुमार बल को घायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्य को भी बिद डाला इस प्रकार कौरव पक्ष के सभी वीरों को विमुख करके वह दुर्योधन की ओर बढ़ा यद कौरव वीर भी उसको मारने की इच्छा से आगे बढ़े घटोत्क पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी जब वह बहुत ही घायल और पीड़ित हो गया तो गरुण की भांति आकाश में उड़ गया तथा अपनी भैरव गर्जना से अंतरिक्ष और दिशाओं को गुंजाने लगा उसकी आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा घटोत्कट के प्राण संकट में है जाकर उसकी रक्षा करो भाई के आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाश से राजाओं को भयभीत करते हुए बड़े वेग से चले उनके पीछे सत्य सोचनी श्रोणिमान वसुदान काशीराज का पुत्र अभिभू अभिमन्यु द्रौपदी के पांच पुत्र छत्रदेव छत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित से अनुपदेश का राजा नील आदि महारथी भी चल दिए ये सभी वीर वहां पहुंचकर घटोत्क की रक्षा करने लगे इनके आने का कोलाहल सुनकर भीमसेन के भय से गौरव सैनिकों का मुख उदास हो गया वे घटोस्कत को छोड़कर पीछे लौट पड़े फिर दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में कौरवों की बहुत बड़ी सेना प्राय भाग खड़ी हुई जद एक दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेन के सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से उनका धनुष काट डाला फिर बड़ी फुर्ती के साथ उनकी छाती में बाढ़ मारा उससे भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होने के कारण उन्हें अपनी ध्वजा का सहारा लेना पड़ा उनकी यह दशा देह घटोकर क्रोध में जल उठा और अभमन्यु आदि महारथियों के साथ वह दुर्योधन पर टूट पड़ा तब द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष के महारथियों से कहा वीरों राजा दुर्योधन संकट के समुद्र में डूब रहा है शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो आचार्य की बात सुनकर कृपाचार्य भूरिश्रवा शल्य अस्वस्थामा विभिन्न चित्रसेन विकर्ण दैद्रथ बृहदबल तथा अवंत के राजकुमार ये सभी दुर्योधन को घेरकर कर खड़े हो गए द्रोणाचार्य अपना महान धनुष चढ़ाकर भीमसेन को छब्बीस बाण मारे फिर बाणों की छड़ी लगाकर उन्हें आच्छादित कर दिया तब भीमसेन ने भी आचार की बाई पसली पर रथ में लुल गए उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथ में काल दंड के समान गधा लेकर रथ से कूद पड़े और उन दोनों का सामना करने को खड़े हो गए तदंतर कौरव महारथी भीम को मार डालने की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे तब अभिमन्यू आदि पांडव महारथी भी की रक्षा के लिए जीवन का दौड़े अनुपदेशमा पर एक बाढ़ छोड़ा वह बाढ़ उसके शरीर में धस गया उससे खून बहने लगा और उसे बड़ी पीला हुई तब अश्वस्थामा ने भी क्रुद्ध होकर नील के चारों घोड़ों को मार डाला ध्वजा काटकर गिरा दी और एक भल्लभ नामक बाण से उसकी छाती छेद डाली उसकी वेदना से मूर्चित होकर नील अपने रथ के पिछले भाग में जा बैठा उसकी यादशा देख कर घटोत्कट ने अपने भाई बंधुओं के साथ अश्वस्थामा पर धावा किया उसे आते देख अश्वस्थामा भी शीघ्रता से आगे बढ़ा बहुत से राक्षस घटोत्कच के आगे आगे आ रहे थे अश्वस्थामा ने उन सबको मार डाला द्रोणाचार्य के बाणों से राक्षसों को मरते देख खटोत्कट ने भयंकर माया प्रकट की उससे अस्वस्थामा भी मोहित हो गया कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे उन्हें ऐसा दिखता था कि मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो खून में डूबे हुए पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं द्रोणाचार्य दुर्योधन शल्य अश्वस्थामा आदि महान धनुधर प्रधान प्रधान कौरव तथा अन्य राजा लोग भी मारे जा चुके हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़द्वार धराशायी हो रहे हैं यह सब देखकर आपकी सेना छावनी की ओर भागने लगी यद्यपि उस समय हम और भीष्म जी भी पुकार पुकार कर कह रहे थे मिरो युद्ध करो भगो मत, यह तो राक्षसी माया है इस पर विश्वास न करो तो भी वे हम लोगों की बात पर विश्वास न कर सके शत्रु के सेना को भागती देख विजय पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाथ करने लगे चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी धुन्धु बजी इन सब के तुमल धनी से रणभूमि गूंज उठी इस प्रकार सूर्यास्त होते होते दुरात्मा घटोत्कच ने आपकी सेना को चारों ओर भगा दिया